संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व राजा के लिए धन संग्रह के स्थान तथा अनागत विपत्ति से सावधान रहने में तीन मत्स्यों का दृष्टान विष्णुजी बोले राजन जिन उपायों से राजा लोग अपना कोष भरते हैं उनके विषय में महात्मा लो ब्रह्मा जी की कही हुई कुछ कथाएं कहा करते हैं राजा को यज्ञानुष्ठान करने वाले द्विजों का धन नहीं लेना चाहिए और देवता संपत्ति को भी नहीं छूना चाहिए हाँ लुटेरों का और जो लोग धर्म कर्म नहीं करते उनका धन वह ले सकता है जो पुरुष भविष्या के द्वारा देवता पितर और अतिथियों का पूजन नहीं करता उसके धन को धर्मज्ञ पुरुष निरर्थक बताते हैं धार्मिक राजा को ऐसा धन छीनकर प्रजा का पालन करना चाहिए जो राजा ऐसे दुष्ट पुरुषों से धन छीन उसे सत्पुरुषों को देता है वह सब प्रकार के धर्मों को जानने वाला है जिस प्रकार पृथ्वी की धूल पीसने से और भी महीन हो जाती है उसी प्रकार विचार करने से धर्म का स्वरूप उत्तरोत्तर होता जाता है। जो जो पुरुष समय से पहले ही कार्य की व्यवस्था कर लेता है उसे अनागत विधाता कहते हैं और जिसे ठीक समय पर ही काम करने की युक्ति सुझ जाती है वह प्रत्युत्पन्नति कहलाता है ये दो ही सुख पा सकते हैं दीर्घ सूत्री तो नष्ट हो जाता है मैं दीर्घ सूत्र के कर्तव्य के निश्चय को लेकर एक सुंदर आख्यान सुनाता हूँ तीन कार्यकुशल मत्स्य भी थे वे तीनों एक साथ ही रहा करते थे उनमें एक दीर्घ कालज्ञ अनागत विधाता दूसरा प्रत्युत्पन्नति और तीसरा दीर्घ सूत्री था एक दिन कुछ ने उस तालाब से सब ओर नालियां निकालकर उसका पानी आसपास की नीची भूमि में निकालना प्रारंभ कर दिया। तालाब का जल घटता देखकर कर दर्शी ने आगामी भय की आशंका से अपने दोनों साथियों से कहा मालूम होता है इस जलाशय में रहने वाले सभी प्राणियों पर आपत्ति आने वाली है इसलिए अब तक हमारे निकलने का मार्ग नष्ट हो तब तक इसलिए जब तक हमारे निकलने का मार्ग नष्ट न हो तब तक शीघ्र ही हमें यहाँ से चले जाना चाहिए यदि आप लोगों को भी मेरी सलाह ठीक जान पड़े तो चलिए किसी दूसरे स्थान को चले इस पर दीर्घ सूत्री ने कहा तुमने बात तो ठीक ही कही है किंतु तो मेरा ऐसा विचार है कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए फिर प्रत्युत्पन्नमति बोला अजय जब समय आता है तो मेरी बुद्धि युक्ति निकालने में कभी नहीं चूकती उन दोनों का ऐसा विचार देखकर महामती तो उसी दिन एक नाली में में होकर गहरे जलाशय चला गया। कुछ तो समय बाद जब मछेरों ने देखा कि उस जलाशय का जल प्राय निकल चुका है तो उन्होंने कई जालों में उसकी सब मछलियों को फंसा लिया सबके साथ दीर्घ सूत्री भी जाल में फंस गया जब मच्छेरों ने जाल उठाया तो प्रत्युत्पन्नमति भी सब मछलियों में घुसकर मृतक होकर पड़ गया। वे जाल में फंसी हुई उन सब मछलियों को लेकर दूसरे गहरे जल वाले तालाब पर आए और उन्हें उसमें धोने लगे। इसी समय जाल में से निकलकर जल में घुस गया किंतु मंत्र बुद्धि अचेत होकर मर गया इस प्रकार जो पुरुष मोहवश अपने सिर पर आए हुए काल को नहीं देख पाता वह दीर्घ मत्स्य के समान जल्दी ही नष्ट हो जाता है जो यह समझकर कि मैं बड़ा कार्य कुशल हूँ पहले ही से अपनी भलाई का उपाय नहीं करता वह प्रत्युत्पन्नमति नामक के समान की स्थिति में पड़ जाता है इसे से कहा है कि अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति ये दो सुखी रहते हैं और दीर्घ सूत्री नष्ट हो जाता है ऋषियों ने इन्ही को धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में प्रधान अधिकारी माना है तथा ये ही ऐश्वर्य के भी अधिकारी हैं जो पुरुष उचित देश और काल में सोच समझकर सावधानी से अच्छी तरह अपना काम करता है वह अवश्य उसका फल प्राप्त कर लेता है